आप सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं और उसी उपदेश देने के दौरान उन्होंने एक कथा बताना प्रारंभ किया है जहां वो दत्तात्रेय जी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने हाथी पतंगा धरती पानी इस प्रकार से 24 गुरु उन्होंने धारण किए 24 तत्वों से उन्होंने अनेक शिक्षाएं ग्रहण की तो वो शिक्षाएं क्या हैं ये बताना बहुत जरूरी है उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी वर्णन कर रहे हैं कुछ एक गुरुओं का जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा आज बता रहे हैं कि उन्होंने हाथी से क्या सीखा है ना पिछली दफा हमने बता रहे हैं हाथी से क्या सीखा कह रहे हैं पदापि युवतिम भिक्षुर्ना स्प्रशेद दार्विम अभी स्प्रशन करीव बद्ध्येत करिन्या अंगसंगता नाधिगत्चेत स्त्रीम् प्राग्यः करहिचिन मृत्युमात्मनः बलाधिगेहः सहन्येत गजयरन्निर गजोयदा बहुत ही सुंदर सीख है कह रहे हैं राजन मैंने हाथी से ये सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी लकड़ी की बनी हुई स्त्री तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए यदि वो ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है वैसे ही वो भी बंध जाएगा और विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप में स्वीकार ना करे क्योंकि यह उसकी मूर्ति मति मृत्यु है। यदि वो स्वीकार करेगा, तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। तो यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देखिए, दत्तात्रेय जी, है ना? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो फल है और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, वो एक ही है, याद वो एक ही है और वो है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना गौर्य प्रेम प्राप्त करना जिसके हृदय में ये कृष्ण प्रेम नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य बन करके और विषय सुख में लग करके वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा है है ना तो मनुष्य जीवन का जब इतना बड़ा लक्ष्य है कि हमें भगवद प्रेम प्राप्त करना है और ऐसा नहीं है कि ये प्रेम हमारे अंदर नहीं है हमारे अंदर प्रेम नामक एक तत्व है क्योंकि हम अविद्या के शिकार होकर शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर से उत्पन्न हुए लोगों को मेरा मान लेते हैं इसलिए ये प्रेम हमें � शंकलाओं में बांध देता है, मोह की अंगिनत शंकलाएं हमें बाँध देती हैं। तो हाथी से क्या सीख रहे हैं यहाँ पर दत्तात्रेजी? दत्तात्रेजी कह रहे हैं कि चलो, अगर किसी इंसान को ये पता ही चल गया कि भाई ये दुनिया जो है और ये दुनिया चीजें जो हैं, वो असत हैं, असत अगर यहां सत्संग हमने नहीं हासिल किया अगर हमने भगवान के प्रति प्रीति हासिल नहीं की और हमने इसके अलावा जो कुछ हासिल किया वो तो नश्वर है तो असत है बेकार है समाप्त होने वाला है आज नहीं तो कल समाप्त होना ही है और ये सोच करके अगर कोई वैरागी हो जाए विरक्त हो जाए भजन करने लगे तो भजन में एक बहुत बड़ा नियम है, वो ये है चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, क्योंकि भजन पर तो भक्ति पर तो जीवमात्र का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि भक्ति पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, स्त्रियाँ भक्ति नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है, भक्ति सब कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्र कोई प्रतिबंध नहीं है कृष्ण भजन पर जीव मात्र का अधिकार है वहाँ जाति धर्म ये सब भी बिल्कुल मैटर नहीं करता है भक्ति सब के लिए है लेकिन भक्ति का अधिकारी सब नहीं हो सकते क्योंकि भक्ति होती है श्रद्धा से परम श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में भक्तों में भगवान में गुरुदेव में तब भक्ति प्रारंभ होती है, श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन जो भक्ति को कुछ नहीं समझते, कर्म ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है, और भी बहुत कुछ जो है वो सोचते हैं, तो वो भक्ति की तरफ आते नहीं, इसलिए कहा जाता है कि इनका भक्ति पर अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो इंसान ये बात अच्छे तरह स और वो संसार को तुरंत त्याग दे और ये सोचे कि मैंने तो भगवान के चरणों में शरणागति ले ली और जो इंसान ये सोचता है और वो ये विश्वास करता है कि भाई भगवान चींटी से लेके हाथी तक सब का सबका पेट पालते हैं और मैं तो उनका नाम ले रहा हूँ उनको surrendered हूँ समर्पित हूँ तो क्या वो मेरा पेट नह जिसको भगवान पर पूरी तरह से विश्वास हो, रक्षशक्ति इति विश्वास हो कि वो मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है, तो वो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है और भजन करने लगता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके भजन की राह पर चल निकला है, तो ये मत समझिए कि वो व्यक्ति भी पूरी तरह से पार हो गया नहीं उसको सावधान रहना पड़ेगा दत्तात्रेय जी वही सावधानियां बता रहे हैं बता रहे हैं कि आपने वैराग्य ले लिया आपने संसार को अपनाया नहीं आप अगर सन्यासी पुरुष हैं तो आपको स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए लेकिन अगर पैर से भी काठ की बनी स्त्री का स्पष्ट कर दिया, तो उसके चित्त में विकार पैदा हो जाएगा। हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि अगर एक काठ पर एक चारपाई पर पिता और पुत्री भी साथ बैठे, तो ये भी भयंकर है। साथ नहीं बैठना चाहिए। निषेद है, क्योंकि इंद्रियाँ बड़ी बलवान होती हैं। और वो आकर्षित कर लेती हैं इंद्रियां धर्म अधर्म नहीं जानती हैं विवेक ना जाने कहां चला जाता है हम इसीलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है तो यहां सावधान कर रहे हैं समस्त विरक्त लोगों को कि अगर पैर से भी काट की बनी हुई स्त्री का स्पर्श कर लिया तो वो हथिनी के अंग संग से जैसे हाथी बंद, जाता है, वैसे ही बंद जाएगा। और किसी भी स्त्री को अपनी भोग्या के रूप में स्वीकार ना करें क्योंकि यह उसकी मूर्ति मति मृत्यु है यदि स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा है ना ये भी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर क्या बताया गया देखिए पांच इंद्रियों के विषय हुँ? रूप का विषय जो कि पतंगे के ऊपर अप्लाई होता है कि पतंगा क्या इससे आग में कूद जाता है ऐसे ही कोई अगर भजन कर रहा है और वो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के रूप पर ध्यान देगा तो उसका भजन चला जाएगा वो उसी में फंस जाएगा इसी प्रकार से एक विषय होता है स्पर्श सुख जो स्पर्श सुख है उसमें हाथ ही बहुत आसक्त होते हैं, जैसे रूप में पतंगे बहुत आसक्त होते हैं, जैसे हिरण बहुत आसक्त होते हैं, अच्छे संगीत की तरफ, और जैसे मछली बहुत आकर्षित होती है, जुबान के रस की तरफ, और ये सब अपने-अपने आकर्षण को लेकर के मर जाते हैं, एक-एक इंद्रिया हैं इनकी जो कि आकर्षित कर इंसान के पास तो पांच इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियां अपने-अपने विषय की तरफ बहुत बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती हैं रूप की तरफ आंख सुगंध की तरफ नाक शब्द की तरफ कान और रस की तरफ जुबान स्पर्श की तरफ हमारी त्वचा तो ये जो हाथी है ना ये हाथी स्पर्श सुख में बहुत आसक्त होता है और इसी के कारण जब वो हथिनी की तरफ भागता है तो दूसरा एक बलवान हाथी उसे रोकता है दोनों में लड़ाई होती है और जो कमजोर हाथी होता है वो मर जाता है उसे मार दिया जाता है तो स्पर्श मोह के कारण पूरी तरह से ये जो हाथी है वो दिशा हारा होकर के उसकी तरफ भागता है तो जो हाथी को फंसाने वाले शिकारी हैं, वो बड़े-बड़े गड्ढे करके उसको घास के तिनकों से, भूसे से, इन सब से ढक देते हैं, और एक हाथनी वहाँ पर बाँध देते हैं। हाथनी को देखते ही हाथी उसके स्पर्श को पाने की लालसा में एकदम दौड़ता है और उस गड्ढे में फंस जाता है, है ना? इसी तरह से जो � अंध व्यक्ति हैं, वो भी हाथी की तरह उस स्त्री के पति आदि जो हैं, जो संबंधी हैं, उनके प्रहार से प्राण खो बैठते हैं, है ना? पर स्त्री के स्पर्श सुख में आसक्त, कोई व्यक्ति है, और वो दौड़ रहा है उसकी तरफ, उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसका जो पति है, या उसके जो संबंधी हैं, वो उसे मार डालते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर जी, तो स्पष्ट सुख आसक्ति बहुत ही भयंकर है। ये इतनी बड़ी दोषकुट है कि यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई साक्षात स्त्री का भी स्पष्ट ना करे और एक लकड़ी जो कि स्त्री की मूर्ति धर करके है, यानी लकड़ी की म� जो कि स्त्री का रूप धारण किए हुए है जैसे कि हम दुकानों में देखते हैं लकड़ी की पुतली होती है हुँ? और उसको कई सारे कपड़े पहनाए जाते हैं तरह-तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं अगर ऐसी पुतली को जो कि स्त्री का रूप धारण किए हुए है और उसको अगर कोई पैर से भी स्पर्श कर ले तो भी एक विरक्त हृदय में विकार आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए कभी भी दारू में युवती मूर्ति को, यानी लकड़ी की बनी हुई युवती की मूर्ति को पैर से भी स्पर्श करना कर्तव्य नहीं है। ये सारी शिक्षाएं अवधूत एक गज, यानी हाथी के निकट से प्राप्त कर रहे हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट शिक्षा उन्होंने प्रा� भजन रस में डुबो दें, कृष्ण रस में डुबो दें, श्री कृष्ण के मधुरी में डुबो दें, उनके माधुरी में डुबो दें, सत्संग में डुबोई रखें, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की कथाओं में डुबो के रखें, अपने कान को, अपनी आँखों को भगवान के धाम के दर्शन में, मंदिर के दर्शन में, भगवान के शिव ग्रह के दर्शन में लगाए महाप्रसाद खाने में भगवान की कथा बोलने और भगवान का नाम कीर्तन करने में अपनी जुबान को लगाएं अपनी त्वचा पर हम भगवान को अर्पित जो चंदन आदि है उसका लेप लगाने में लगाएं या भगवान के भक्तों के चरण धूलि को अपने शरीर पर मले तो फिर इससे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं याद रखिए